गीता तत्वचिंतन सुख प्राप्ति का उपाय विचार तथा आचार कुछ लोग दलील देते हैं कि इंद्रियों को वश में रखकर सब कुछ भोगा जा सकता है एक बार पंजाब में मुझे एक उपदेशक मिले उनका सन्यासी का वेश था वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने मुझसे कहा स्वामी जी हम विचार को अधिक महत्व देते हैं आचार को नहीं यह गलत है आचार और विचार दोनों को समान महत्व देना होगा आध्यात्मिक जीवन आचार और विचार के दो पैरों पर खड़ा होता है एक का खंडन करना एक पैर को तोड़ने के समान है फिर जो विचार को माने पर आचार को न माने वह पाखंडी ही तो कहा जा सकता है और जो आचार को माने पर विचार को न माने उसे गीता ने मिथ्याचारी कहा है तो न तो पाखंडी होना है और न मिथ्याचारी ही इसीलिए यहाँ पर राग द्वेश्त आत्मवश्यय इंद्रिय के साथ एक शब्द और जोड़, जोड़ा गया है विधेय आत्मा यदि राग द्वेष से रहित तो अपने वशीभूत की हुई इंद्रियां आचार की प्रतीक हैं, तो विधेय आत्मा विचार का प्रतीक है विधेय आत्मा का अर्थ है वह आत्मा वह अंतकरण जो विधेय है जिसके लिए विधान किया जा सकता है अर्थात ऐसा अंतकरण जो अपने वश में है जो हमारी आज्ञा मानता है भगवत पूज्य पाठ यहाँ पर भाष्य करते हुए कहते हैं इच्छा तो विधेय आत्मा अंतकरणम यश अयम विधेय आत्मा यानी ऐसा पुरुष जिसका इच्छा इच्छानुसार वश में है प्रसाद की व्याख्या इस प्रकार चौसठवें श्लोक में बताया गया कि साधक को किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए जिससे वह प्रसाद को प्राप्त हो प्रसाद चित्त का वह गुण है जिसे हम मोक्ष जिसे हम क्षोभ रहित प्रफुल्लता कह सकते हैं जब चित्त की चंचलता समाप्त हो वह शांत रूप धारण करता है उसे प्रसाद की स्थिति या चित्त की प्रसन्नता कहते हैं पतंजलि के योग सूत्र की भाषा में यही योग की स्थिति है क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था को ही वहाँ योग के नाम से पुकारा गया है यह चित्त वृत्ति निरोध मन के दमन के फल स्वरूप नहीं प्राप्त होता अपितु तो विवेक और विचार के द्वारा जब हम इंद्रियों के राग द्वेष को जला देते हैं तथा उन पर नियंत्रण कर लेते हैं तब चित्त की वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती हैं चित्त की वृत्तियों का अपने आप शांत हो जाना ही प्रसाद प्रसाद की प्रसन्नता की स्थिति है इसको प्राप्त करने के लिए साधक को अभ्यास से तीन सोपानों पर चढ़ना पड़ता है पहला है इंद्रियों में बैठे राग द्वेष को निकालना दूसरा है इंद्रियों को अपने वश में लाना और तीसरा है अपने संकल्प विकल्पों को तांबे में रखना जिस साधक को अभ्यास के ये तीनों सोपान सज गए हैं उसकी इंद्रियां विषय को चरती हुई भी उसके विक्षोभ का कारण नहीं बनती बल्कि प्रसाद की स्थिति को प्राप्त करा देती है चित्त की निर्मलता प्रसाद का दूसरा नाम है इसी को गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कहा है राग द्वेष मल है जो अंतकरण को गंदा करके अव्यवसायी बना देते हैं साधक अपनी साधना के द्वारा अंतकरण को निर्मल कर इसी प्रसन्नता की स्थिति को प्राप्त होना चाहता है यह प्रसाद प्राप्त होने पर क्या होता है यह पैंसठवें श्लोक में बतलाते हैं प्रसाद का फल प्रसाद की उपलब्धि होने पर समस्त दुखों का नाश हो जाता है दुख मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं आदिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक आधिभौतिक दुख वह है जो हमें अपने से बाहर के व्यक्ति या वस्तुओं से प्राप्त होता है साढ़ ने हमें सिंह मार दिया यह आधिभौतिक दुख है हमें बुखार आ गया यह भी आदि भौतिक दुख है तात्पर्य यह कि जो दुख प्राणियों या पंचभूतों से संबद्ध अथवा उनसे उत्पन्न है वह आदि भौतिक है देवकृत या भूत प्रेतकृत जो क्लेशादि होते हैं वे आधी दैविक दुख हैं तथा जिन दुखों का मूल मन में होता है उन्हें आध्यात्मिक कहा जाता है इन तीनों प्रकार के दुख को त्रिताप भी कहा जाता है प्रसाद की अवस्था प्राप्त होने पर त्रितापों की शांति होती है और आनंद की प्राप्ति